स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरण अंजलि स्वामी नित्यात्मानंद गहन पांडित्य प्रशांत स्वभाव गंभीर प्रकृति और सुदृढ़ शरीर के साथ स्वामी विज्ञानानंद जी ने जन्म लिया था बेलघरिया में गोविंद बाबू के घर क्रीड़ारत् चतुर्दश वर्षीय हरिप्रसन्न को देखते ही श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने यंत्रंग के रूप में पहचान लिया था वे डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर का उच्च पद ठाकुर के संकेत से त्याग कर मठ में सम्मिलित हुए इसके बाद सारे जीवन उन्होंने वैराग्य धारण कर इलाहाबाद में निवास किया वे सर्वदा पांडित्यपूर्ण गवेषणा में लगे रहते थे सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ का अनुवाद उनका एक अक्षय अच्छा कीर्तिमान है नारद पंचरात्र का उनका अंग्रेजी अनुवाद उनके दृढ़ भक्तिभाव का परिचायक है देह के पूर्व भी वे रामायण के अंग्रेजी अनुवाद में लगे हुए थे वे एकांत प्रिय थे मठ के किसी काम के लिए आवश्यकता पड़ने पर वे उसे पूरे मनोयोग से करते थे पर किसी कार्य विशेष में पूरी तरह डूबे नहीं रहते थे वे मठ के ट्रस्टी नहीं बने थे घटनाक्रम से मठ के प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनने पर बाध्य होकर ट्रस्टी बनने के लिए राजी हुए थे मठ में स्वामी जी के मंदिर निर्माण के कार्य का भार उन पर पड़ा था तब बीच बीच में लंबे समय तक मठ में रहते थे उस समय वे निर्माणाधीन मंदिर के सामने सुबह कुलीराज मिस्त्री आदि के आने के पूर्व ही आकर एक बेंच पर बैठ जाते थे शीतकाल और सामने गंगा उनके शरीर पर लाल कंबल को काटकर बनाया गया एक गरम कोट रहता था पैरों में कई जोड़े ऊनी मोजे सिर पर कंटोप गले में मफलर और पैरों में चप्पल रहती थी घंटों स्थिर बैठे रहते थे इतने कार्य के बीच भी प्रशांत बने रहते थे उन्हें देखने से ऐसा लगता था मानो वे गहरे ध्यान में निमग्न हैं, इसके बीच ही मिस्त्री से काम काज के बारे में बातें कर लिया करते थे ऐसा लगता था कि उनका चौदह आना मन भगवान में निमग्न है और दो आने मन से ये का सारे देख रहे हैं लेकिन इस दो आने मन का भी तेज इतना था कि कर्मचारी उसके वेग को सहन नहीं कर पाते थे उनको इस तरह निश्छल बैठा देखकर यदि कोई यह सोचता कि वे ध्यान कर रहे हैं और कार्य की ओर उनका ध्यान नहीं है तो उसकी यह धारणा क्षण भर में उस समय दूर हो जाती जब वे कार्य की अत्यंत छोटी सी गलती अथवा सामान्य से उपेक्षा भी प्रकट लेते थे वे बहुत धीरे धीरे बोलते थे और बीच बीच में प्रति प्रीति प्रद आत्मीयता द्योतक भाई शब्द का उच्चारण करते थे उनमें साधारण निरीक्षण की क्षमता थी श्री रामकृष्ण कहते थे कि बारह चौदह अनामन ईश्वर में रखो और बाकी मन से काम करो वे इस महावाक्य के मूर्त विग्रह थे स्वामी विवेकानंद का कर्म योग का आदर्श इन द मिर्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इंटेंस कामनेस तीब्र कर्मठता के बीच तीब्र प्रशांति यह हरिप्रसन्न महाराज के जीवन में प्रतिफलित हुआ था वे उस समय मठ में ऊपरी पहली मंजिल पर खोका महाराज के कमरे में रहते थे कमरे के कोने में बैठते थे एक दिन वहीं बैठे थे तब दो तीन भक्त आ गए उनमें विवाद हो रहा था कि पुरुषार्थ बड़ा है या कृपा इस बीच एक और व्यक्ति आ गए उन लोगों ने महाराज से पूछा कि कौन सा श्रेष्ठ है उन्होंने हाँ या ना कुछ भी कहे बिना एक व्यक्ति को कहा भाई तुम बताओ अब तक युद्ध आरंभ हो गया वे चुपचाप उदासीन भाव से सारा मजा लेते रहे और बीच बीच में आंखों में मानो के शैतान बालक का की सी हंसी हंस रहे थे वाक युद्ध चल ही रहा था आखिर सबने समझौता करके महाराज से पुनः पूछा कि कौन श्रेष्ठ है उन्होंने निर्विकार भाव से उत्तर दिया जो जिसे श्रेष्ठ समझता है उसके लिए वही श्रेष्ठ है और एक दिन कुछ भक्तों ने आकर उनसे कुछ धार्मिक उपदेश देने का आग्रह किया वे अपने जेब से एक डायरी निकालकर उसमें लिखे समाचार पत्रों के इधर उधर के संवाद पढ़कर सुनाने लगे साथ ही अपने दो बड़े बड़े नेत्रों में कल्पित विस्मय आरोपित कर बालक के से भाव भाव प्रकाशित करने लगे समाचार पत्र में लिखे संवादों से महाराज के प्रशांत गंभीर चेहरे पर प्रकाशित हो रहा बालक का सा आनंद भक्तों के मन को अधिकतर आनंद प्रदान करने लगा काल्पनिक विस्मय के साथ पवित्र निर्विघ्न आनंद केवल ब्रह्म दृष्टा के, के मुखमंडल पर ही संभव हो सकता है भक्त अवाक होकर सोचने लगे कि वे इस युग में जन्म ग्रहण कर कृतृत्य हो गए हैं इसका कारण यह कि इस युग में भगवान ने श्री राम कृष्ण रूपी नृदेह धारण करके बातचीत में आहार विहार में कामकाज और हंसी मजाक के बीच मानव अत्यंत क्षीण पर्दे के आवरण के भीतर ही ब्रह्म ज्ञान का जो दुर्लभ दर्शन प्रदान किया है उसे हम देख पाते हैं ठाकुर के गृहस्थ शिष्य संतान स्थित प्रज्ञ और ब्रह्म ज्ञानवाहक हैं शास्त्र में वर्णित ब्रह्म ज्ञान यहाँ नित्या के क्रियाकलापों में मूर्त हो उठा है कोई सारे जीवन एक भी जीते जागते ब्रह्मज्ञानी का दर्शन नहीं पाता और यहाँ तो अवतार के आगमन से हम ब्रह्म के हाट में निवास कर रहे हैं भक्त लोग सोचने लगे कि इनके हंसी मजाक सभी आचरण कितने हृदयग्राही हैं भक्त सदुपदेश सुनने के लिए आए थे महाराज ने अपने निर्वाक आचरण के माध्यम से ही उन्हें ब्रह्म का अनुभव करा दिया यह अवतार के पार्षद द्वारा ही संभव है और एक दिन इसी बरामदे में हरिप्रसन्न महाराज बैठे थे दो मित्र आए उनका यह विवाद था एक व्यक्ति ने कहा महाराज यह कहता है ज्ञान श्रेष्ठ है ठाकुर ने कहा है भक्ति भक्ति अंतपुर तक जा सकती है ज्ञान बाहर ही रहता है यह ठाकुर की बात नहीं मानता दोनों बड़े बड़े नेत्रों को विस्फारित कर एक काल्पनिक विस्मय के साथ उन्होंने यह सब सुना और इशारे से दूसरे भक्त को उत्तर देने को कहा वे स्वयं पूर्वक मौन धारण करे रहे दूसरे ने कहा ठाकुर ने कहा है कि ज्ञान सूर्य के तेज से भक्ति हिम का डला गल जाता है अतः ज्ञान श्रेष्ठ है इस बीच और कुछ लोग आ गए उन्होंने इशारे से उन लोगों को भी इस विवाद चर्चा में योगदान करने को कहा वह पक्ष के उत्तर प्रत्युत्तर वेग से होने लगे अंत में जब कोई भी दूसरे को युक्ति के द्वारा पराजित नहीं कर पाया तो वे महाराज की शरण में आए उन्होंने कहा साधक अवस्था में भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ है और ज्ञानी के लिए ज्ञान अवस्था में दोनों ही एक होते हैं जब वे स्वामी जी के मंदिर के सामने गहरे कर्म निरत हो बैठे रहते थे तब गीता की निम्नोक्त बात मन में उठती थी नमाम कर्माण लिम्पंती नमे कर्म फलेश इतमाम जो भिजाना थी कर्म भिन्न संबद्ध थे गीता अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और मुझे कर्म फल की स्पृह नहीं है जो मुझे इस प्रकार जानता है वह भी कर्म से बनता नहीं है हरिप्रसन्न महाराज का मन सदा तत्व में आत्म स्वरूप में ठाकुर में निमग्न रहता था अथच बाहर इतना कार्य होता रहता था एक बार एक युवक भक्त मक्खन का एक डब्बा और उसके साथ ग्रेट ईस्टर्न होटल की बनी हुई कुछ मिल्क रोल डबल रोटियां लेकर मठ पहुंचा। महापुरुष महाराज को देते ही उन्होंने कहा कि मक्खन का टीन हरिप्रष्ण महाराज को दे दे वो। वे बहुत उच्च कोटि के साधु हैं तथा तत्वज्ञ और महावैराग्यवान हैं उनको खिलाना ठाकुर को खिलाने जैसा ही है उस युवक के द्वारा उन्हें मक्खन का टीन दिए जाने पर वे आनंद प्रकाश करते हुए बालक की तरह अकपट रूप से बोले मक्खन किसके साथ खाऊंगा? रोटी कहाँ है भक्त ने महापुरुष महाराज को यह बात कहकर एक मिल्क रोल रोटी उन्हें दी रोटी और मक्खन का टीन दो हाथों में लेकर वे कहने लगे, यह मक्खन ब्रह्म है और यह रोटी शक्ति ब्रह्म और शक्ति एक साथ रहते हैं भिन्न भी हैं और अभिन्न भी एक बार स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मर्टन स्कूल के कुछ भक्त इस उत्सव का कार्य करने के लिए कुछ दिन मठ में रहे थे उत्सव समाप्त होने पर वे कोलकाता लौटने वाले थे एक युवक महाराज को प्रातःकाल प्रणाम करने गया महाराज ऊंची आवाज़ में कहने लगे बिना खाए बिना सोए यह जो इसने दिन रात कार्य किया है और सभी को भोजन कराया है यह ठीक कार्य हुआ है बाकी सब अकार्य जो स्वयं के लिए करता है वह मरता है बचता वह है जो दूसरों के लिए काम करता है मठ में स्वामी धीरानंद के महाप्रयाण का भंडारा हुआ भंडारा अच्छा हुआ खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे थे हरिप्रसन्न महाराज उस समय अध्यक्ष थे उनके कमरे में बैठकर साधु लोग भंडारे की बात उत्साहपूर्वक कर रहे थे अमुक मिठाई अच्छी थी अमुक वस्तु अच्छी बनी थी इत्यादि महाराज चुपचाप सब सुन रहे थे जब साधुओं की बातचीत कम हुई तब उन्होंने गंभीर वाणी में महत्वपूर्ण बात कही आज कृष्णाल महाराज चले गए हैं कल तुम्हें भी जाना होगा क्या इस बारे में सोचा है यह भी सोचो एक बार उनके कमरे में बहुत सी मिठाइयां जमा हो गई थी जो कोलकाता के भक्तों ने प्रदान की थी कुछ साधु उनको घेर कर बैठे थे उन्होंने सेवक से उन्हें मिठाइयाँ देने को कहा वे साधु सेवक के हाथ में से मिठाइयाँ स्वयं लेकर जिसे जो मिला लेकर खाने लगे उनका ऐसा असयम देख कर वे मन ही मन असंतुष्ट हुए सबके जाने पर उन्होंने सेवक को पूर्वक आदेश दिया जाओ यह सब मिठाई गंगा में फेंक आओ सेवक मिठाई लेकर नीचे गए अधिकांश गंगा में फेंक दी बाकी को दूसरे के परामर्शानुसार भक्तों के लिए प्रसाद भंडार में रख दी एक बार हरिप्रसन्न महाराज मठ में ऊपर के बरामदे में एक आराम कुर्सी में विश्राम कर रहे हैं उस समय सी ऊपर की मंजिल पर स्वामी जी के कमरे का दर्शन करने आए हरिप्रसन्न महाराज ने कुर्सी से उठकर सीमा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा वचनामृत एक ही है और उसका लेखक भी एक है ऐसा और नहीं होता ऐसे दो नहीं होते जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार नवीन लगता है मास्टर महाशय आपने कैसी अद्भुत रचना की है कैसा अद्भुत चार मठ के साधुओं से पूछने पर पता चला है कि चौदह आने लोग वजनामृत पढ़कर और आपसे मिलकर साधु हुए हैं और दो आने हम सभी से मिलकर साधु हुए हैं एक बार एक भक्त ने श्रीमा से कहा हरिप्रसन्न महाराज बहुत गंभीर हैं और एकांत प्रिय हैं श्री ने उत्तर दिया वस्तुलाभ होने पर ऐसी अवस्था ही होती है ठाकुर कहते थे घड़ा भर जाने पर फिर शब्द नहीं होता अन्य एक बार एक भक्त ने श्री से कहा कि प्रसन्न महाराज अत्यंत कठोर नीतिवान है श्रीमा ने उत्तर दिया महापुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल होता है वज्राद्यपि कठोराणि मृदु ने कुसुमाद्यपि श्रीमा ने आगे कहा सुना है कि एक बार उनकी गर्भदारणी माता इलाहाबाद गई ये आश्रम में रही और सभी तीर्थ स्थानों का दर्शनादि किया यह सब होने के बाद भी मां को वापस लौटते न देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि वे कब जाएंगी मां अबाक होकर बोली बाबा अभी तो आई हूँ कुछ दिन रहने ही नहीं दे रहे हो एक बार एक भक्त ने श्री माँ से कहा कि उन्होंने मठ में सुना है कि हरिप्रसन्न महाराज को त्रिवेणी का दर्शन हुआ है जब वे त्रिवेणी में स्नान करके हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे तब सामने उन्होंने एक ज्योतिर्मय देवी को देखा जिसके सिर पर तीन बेड़ियाँ थीं वे क्षण भर में विलीन हो गई वे विस्मयान्वित हो गए राखाल महाराज को यह बात बताने पर उन्होंने कहा पेशन तुमने किला मार दिया श्रीमा ने कहा इसमें आश्चर्य ही क्या है महात्माओं के द्वारा ही तो तीर्थों के महात्म ही की रक्षा होती है ठाकुर के सबसे सचल तीर्थ हैं श्रीमा ट्रस्ट चंडीगढ़